देवी भागवत नवम स्कंध तुलसी को स्वप्न में शंख चूर्ण के दर्शन गुणहीन वृद्ध अज्ञानी दरिद्र मूर्ख रोगी कुरूप परम क्रोधी अशोभन मुख वाले पशु अंगहीन नेत्रहीन बधिर जड़ मुख तथा नपुंसक के समान पापी वर को जो अपनी कन्या देता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है शांत गुणी नवयुवक विद्वान तथा साधु स्वभाव वाले वर को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को दस यज्ञ का फल प्राप्त होता है जो व्यक्ति कन्या को पाल पोष धन के लोभ से बेच देता है वह कुंभी पाप नरक में पचता है उस पापी को नरक में भोजन के स्थान पर कन्या के मल मलमूत्र प्राप्त होते हैं कीड़ों और कोवों द्वारा उसका शरीर नोचा जाता है बहुत लंबे समय तक वह कुंभी पाक नरक में रहता है फिर जगत में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। तब को ही मानने वाले नारद इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा शंखचूर तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो अब गांधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है क्योंकि तुम तुम पुरुषों में में रत्न रत्न हो और यह साथ भी देवी भी समझी जाती है इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा पतिव्रते ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो देवता दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी श्री कृष्ण के पास राधिका मेरे पास सावित्री भगवान वाराह के पास पृथ्वी यज्ञ के पास दक्षिणा, दक्षिणात्री के पास अनुसूया नोहिणी कामदेव के पास रति कश्यप के पास अदिति वशिष्ठ के पास अरुंधति गौतम के पास अहल्या करदम के पास देवहुति बृहदपति के पास तारा मनु के पास शत्रुपा अग्नि के पास स्वाहा इंद्र के पास शचि गणेश के पास पुष्टि स्कंद के पास देवसेना तथा धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से शोभा पाती है वैसे ही तुम भी इस शंखचूर्ण की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और यह शंखचूर्ण भी इसी शरीर का त्याग करने के बाद पश्चात वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा